शरद को से सुनिए उनकी लंबी कविता देह से यह एक अंश भाग दो। देह और जीवन की सहयात्रा जो सहस्त्राब्दियों से जारी है जहां एकाकार हो चली मनुष्य की शक्लों में झिलमिलाता है किसी जाने पहचाने आदिम पुरखे का चेहरा आज के मनुष्य की देह तक पहुंचने से पहले जाने कितनी यंत्रणाओं से गुजरी होगी होगी उसकी देह देह किस किस तरह तरह अपनी क्षमता और आश्चर्यों से दैहिक नियमों के सूत्र रचे होंगे उसने किस तरह सिद्ध की की में जीवन उपयोगिता कैसे गढ़े गए होंगे स्त्री पुरुष अंगों के अलग अलग आकार और जीवन में उनकी भूमिका की गई होगी आईने में अपने चेहरे पर तिल देखते हुए क्या हम सोच सकते हैं हमारे किसी पूर्वज के चेहरे पर ठीक इसी जगह रहा होगा ऐसा ही तिल आईने में अपने चेहरे पर तिल देखते हुए क्या हुए, हम सोच सकते हैं right है? हमारे किसी पूर्वज के चेहरे पर ठीक इसी जगह रहा होगा ऐसा ही तिल। हमारे हसने मुस्कुराने खिलखिलाने में हमारी किसी दादी नानी की मुस्कुराहट छिपी होगी हमारे किसी परदादा के माथे पर ठीक उसी जगह बल पड़ते होंगे जिस तरह हमारे माथे पर पड़ते हैं समय के आंगन में अभी कल तक तो थी हमारे विस्मृत पुरखों की परछाइयां, जो उनकी देह के साथ ही अदृश्य हो गई जानना तो क्या सोचना भी बहुत मुश्किल कि वे ठीक हमारी तरह दिखाई देते थे हमारे अवयवों की तरह हरकतें होती थीं, जिनके अवयवों में हमारे देह लक्षणों की तरह थे जिनके देह लक्षण और उनका भी वही देह धर्म था जो आज हमारा है उनका भी वही देह धर्म था जो आज हमारा है